गांधी जी की चलती तो वह कानून बना देते कि न तो उनको कोई महात्मा कहे न कोई उनके पांव चूमे मगर उनके दर्शनों के लिए उमड़ने वाले अपार जनसमूह को रोकना वैसा ही कठिन था जैसा समुद्र की लहरों को देश के काम से उन्हें देश भर में जनता के बीच घूमना फिरना पड़ता था जहां-जहां वे जाते चाहे गांव हो या नगर लोग अपार श्रद्धा से और प्रेम से उनका स्वागत करते उन पर फूलमाला चढ़ाने के लिए जड़ाऊ पेटियों में रखकर मानपत्र भेंट करने के लिए रुपए पैसे और गहने उन पर नचावर करने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती थी गांधीजी उनके प्रेम से तो प्रभावित होते थे परंतु उनको इस बात से बहुत दुख होता था कि जिस देश में लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता और औसत आमदनी 3 पैसे प्रतिदिन से भी कम है वहां इतना धन फूल मालाओं अभिनंदन पत्रों और स्वागत समारोहों पर बर्बाद किया जाए वह बार-बार लोगों से कहा करते थे कि इस तरह पैसे को बर्बाद मत करो परंतु लोग सुनते ही नहीं थे तब उनके दिमाग में एक बात आई कि गरीब दुखों की सेवा के लिए धन इकट्ठा करने में जनता के इस उत्साह का प्रयोग क्यों न किया जाए इसकी तरकीब उन्होंने यह निकाली कि उनको भेंट में मिलने वाली चीजों को नीलाम किया जाए बस गांधीजी नीलाम वाले बन गए और नीलाम भी वह इस ढंग से करते कि पेशेवर नीलामिया भी उनसे मात खा जाएं जब फूलमाला चढ़ाने का क्रम खत्म हो जाता तो मंच पर से वह लोगों से कहते मेरी प्यारी प्यारी छोटी बच्चियां तो यहां है नहीं जिनको मैं यह फूलमालाएं दे देता फिर मैं इनका क्या करूं क्या कोई इनको खरीदेगा इसके बाद वह एक-एक माला हाथ में उठा लेते और नीलाम की बोली शुरू करते 2 रुपए एक बार 3 रुपए 5 रुपए एक एक इस तरह से वह बड़े मजे से बोली बढ़ाते जाते उनके हाथ से नीलाम होने वाली छोटी-छोटी और ना टिकने वाली चीजों को एक संतरा यह एक माला को भी लेने के लिए लोगों में बोली बोलने की होड़ लग जाती कभी एक माला के 30 रुपए लगते तो कभी 300 रुपए तक बोली चली जाती गांव में भी लोग बोली बोलने में पीछे नहीं रहते थे एक बार गांधी जी ने एक सुंदर नक्काशीदार डिब्बे को हाथ में लेकर कहा इसका दाम 250 रुपए है नहीं नहीं मैं भूल से कह गया इसका दाम 75 रुपए है जब किसी ने ₹300 की बोली बोली तो गांधीजी ने कहा ₹300 एक ₹300 आओ भाइयों बोलो इससे पहले मैंने इसी तरह का डिब्बा ₹1000 में नीलाम किया था इस प्रकार गांधीजी बोली बोलने में अपनी सारी कला लगा देते कलकत्ता के लोगों ने उनको तीन बार बड़ी सुंदर और कीमती पेटियों में रखकर कलापूर्ण मानपत्र भेंट किए और तीनों बार उन्होंने उन्हें नीलाम कर दिया उनका कहना था लोग इतने प्रेम से मुझे जो चीजें भेंट करते हैं यह न समझिए कि उनको नीलाम करके मैं उनके प्रेम का अपमान करता हूं मेरे पास कोई बक्सा तो नहीं है ना आश्रम में ही उनको रखने की कोई जगह है उन्हें नीलाम करने में कोई बुराई मुझे नहीं दिखाई पड़ती यह तो लोगों की उदारता को जगाने और अच्छे कामों में दान देने को प्रेरित करने का एक बहुत निर्दोष तरीका है और यह भी याद रखिए कि जो लोग मेरे इन नीलामों में बोली बोलते हैं वे केवल मुझे खुश करने के लिए ही इतनी ऊंची बोली नहीं लगाते ऐसा कम ही होता था कि उनके नीलाम में बोली ऊंची न चढ़े उन्होंने एक नींबू को 10 रुपए में सूत की एक माला 201 रुपये में सोने की एक तक्ली को 5000 रुपये में और एक जड़ाऊ पेटी को 1000 रुपये में नीलाम किया एक बार एक संस्था का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने तसलीब और कन्नी को नीलाम कर दिया और इससे उन्हें 1000 रुपये मिले एक बार ऐसे ही नीलाम करते समय गांधी जी ने एक छोटे बच्चे की ओर बांह बढ़ाई बच्चा गले में सोने का तावीज पहने था बच्चे की मां ने बच्चे को गोद में उठाकर उनके पास कर दिया गांधी जी ने बच्चे को प्यार से थपथपाया उसके गले से सोने का तावीज उतार लिया और उसे नीलाम कर दिया एक सभा में गांधी जी ने घोषणा की मेरे पास अंगूठियों का अक्षय भंडार है मैं उन्हें बेचना चाहता हूं एक अंगूठी जो पहले 3 बार नीलाम की जा चुकी थी फिर नीलम पर चढ़ाई गई और अंत में 445 रुपये में बिकी इस अंगूठी का वास्तविक मूल्य करीब 30 रुपये था एक बार उनकी एक सभा में लोगों ने जो दान दिया उसमें नोटों चांदी और तांबे के सिक्कों के बीच एक कौड़ी भी मिली गांधी जी ने कहा कि यह कौड़ी सोने चांदी के सिक्कों से भी मूल्यवान है जिसने इसे दिया उसके पास शायद कुछ देने को नहीं था और उसने अपना सब कुछ दे दिया है और वास्तव में वह कौड़ी सोने की कौड़ी से भी अधिक कीमती साबित हुई एक आदमी ने उसे 111 रुपए में खरीदा दरे काम के बोझ और लगातार जटिल समस्याओं की उलझनों के बावजूद गांधी जी की जिंदादिली और सहज बनियावृत्ति में कोई अंतर नहीं आता था 78 साल की उम्र में हिंदू मुस्लिम तनाव और सांप्रदायिक दंगों से व्यथित गांधी जी ने बिहार का दौरा किया दंगे से पीड़ित मुसलमानों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया और जो गहने उन्हें भेंट में मिले उन्हें नीलाम करके और रुपए जमा किए गांधी जी के पास अपनी कोई धन संपत्ति नहीं थी उन्होंने अकिंचन आश्रमवासी का जीवन अपनाया था एक बार एक सार्वजनिक कोष में देने के लिए उनके पास सिर्फ तांबे का एक पैसा ही जुड़ सका इस पैसे को उनके एक भक्त ने 500 रुपये में खरीद लिया और मूल्यवान यादगार के रूप में अपने पास रखा बहु रूप गांधी इस श्रृंखला में अभी आपने सुना कार्यक्रम नीलाम वाला विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विषय समन्वय डॉ अमरेन्द्र बेहरा भाषा विशेषज्ञ डॉ कुमुद शर्मा आलेख अनु बंधोपाध्याय निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर अलका सिन्हा ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहायक दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण Evan prastutí a dít horo.